अध्याय बृहदारण्यकोनषद शांक्याद्या ब्राह्मचार व्यपदेशानुपत्तेच यदि च इति संसारी ब्रह्मविद्या इति कल ब्रह्म विद्याशो न सैत आत्मावे संसारिण्वे वेदपत् आत्मेति वेद वेदितु उच्चत इति उच्यत न अहम् ब्रह्मास्मिति अहम ब्रह्मा स्मीति विशेषणा अन चेद्वेद्य सैद्वा विशेषेत नहमस्मी की अहमस्मी विशेषणा आत्मन में वेदी चावधारणा निश्चितम् गम्यते आत्मव ब्रह्मेदम्य सत्युपन्नों ब्रह्म विद्याभ्यपदेशो नान्यथा संसारी विद्या यन्यथा सैत न च ब्रह्मत्वा ब्रह्मत्वे ब्रह्मपन्नेरम तुम प्रकाशाव मनोर्विद्धवात् व्यपेश नाम की अनुपपत्ति होने से भी संसारी जीव ब्रह्म शब्द का वाक्य नहीं हो सकता यदि आत्मान मेवावे इस वाक्य में जानना इस क्रिया का कर्ता संसारी जीव माना जाए तो इस विद्या का ब्रह्म विद्या यह नाम नहीं हो सकता क्योंकि अपने को ही जाना इस वाक्य के अनुसार संसारी जीव का स्वयं संसारी जीव ही वेद्य होना संभव है यदि कहो कि आत्मा इस शब्द से कहा हुआ वेद्य वेदता से भिन्न बतलाया गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उसे मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अहम रूप से विशेषित किया गया है यदि वेद वेदता से भिन्न होता तो उसे यह अथवा वह कह कर विशेषित किया जाता मैं हूँ ऐसा कहकर नहीं मैं हूँ इस प्रकार विशेषित करने से और अपने को ही जाना ऐसा निश्चय करने से यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा होने पर ही इस विद्या का ब्रह्म विद्या यह नाम उपन्न हो सकता है और किसी प्रकार नहीं अन्यथा मानने पर तो इसका नाम संसार विद्या होगा जिस प्रकार विरुद्ध होने के कारण अंधकार और प्रकाश ये दोनों ही सूर्य के धर्म नहीं हो सकते उसी प्रकार एक ही आत्मा के ब्रह्मत्व और अब्रह्मत्व ये दोनों धर्म परमार्थता उत्पन्न नहीं हो सकते न चो भय ब्रह्म विद्य निश्चित व्यपदेशो युक्त तदा च विद्या संसारी विद्या चाहत नस्तुनोर्धरतीय चा कल कल्पयुम विवक्षायाम् तत्व विवक्षाया हि तथा सैत निश्चिम च्न पुरुषाधनमें यस्य न इति विचिकित्सती अतो न संशय तो वाक्यार्थो वाच्यः परिहितार्थिना इसके सिवा यदि प्रस्तुत विज्ञान के ये दोनों ही निमित्त हो तो भी उसका ब्रह्म विद्या यह निश्चित व्यपदेश उत्पन्न नहीं है उस अवस्था में वह ब्रह्म विद्या और संसारी विद्या भी कहलाएगी और तत्व ज्ञान का निरूपण करना अभिष्ट होने पर वस्तु के विषय में अर्ध जयरतीय अर्थात एक ही वस्तु के विषय में दो विरुद्ध कल्पना करना अर्ध जरतीय न्याय कहलाता है जैसे कोई कहे कि आधी गाय तो बूढ़ी हो गई है और आधी बच्चा देने में समर्थ है कल्पना करनी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर सुनने वाले को संदेह होगा पुरुषार्थ का साधन तो निश्चित ज्ञान ही माना जाता है जैसा कि जिसका ऐसा निश्चय है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है उसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है इस श्रुति से और संशयात्मा नष्ट हो जाता है इस स्मृति से सिद्ध होता है अतः तो दूसरों का हित चाहने वाले पुरुष को वाक्य का संशयुक्त अर्थ नहीं करना चाहिए ब्रह्मणी साधकत्व कल्पना अस्मदादि अस्मदादिशी अपेशला तदात्मन एवा वेतस्मा इति इति चेत पक्ष किंतु उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ अतः वह सर्व हो गया इस वाक्य के अनुसार हम लोगों की तरह ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना करने तो अच्छी नहीं है न शास्त्रोपालंभात नश्म कलने शास्त्रा तो यम, शास्त्र न ब्रह्मण इष्ट शीर्षण शास्त्र विपरीतक स्वाथ पर कार्य न चैतावतेमा युक्ता ब्रह्मणि एव एक द्रष्ट्य नेहना किंचन यम होती एक द्वितय इदी वाक्यशतेभ्य सर्वि लोकव्यवहारों ब्रह्मणेव कल पर सनलद उच्यते इयम कल्पना अपेसला इति अपेशांत ऐसी ऐसा न कहो क्योंकि यह यहालम शास्त्र के लिए है यह हमारी कल्पना नहीं है अपितु तो शास्त्र की, की हुई है अतः यह शास्त्र के ही लिए उपालम्भ है और ब्रह्म का इष्ट करने की इच्छा वाले पुरुष को शास्त्र के अर्थ से विपरीत कल्पना करके उसके अर्थ का परित्याग नहीं करना चाहिए आपके लिए इतनी अक्षमा उचित नहीं है सारा नानात्व तो ब्रह्म में कल्पित ही है उसे एक रूप ही देखना चाहिए यहाँ नाना कुछ भी नहीं है जहाँ सा होता है एक ही अद्वितीय ब्रह्म है इत्यादि सैकड़ों वाक्यों से यही बात कही गई है ब्रह्म में तो सारा ही लोक व्यवहार कल्पित ही है यह परमार्थतः सत्य नहीं है अतः यही कल्पना अच्छी नहीं है यह तो तुम बहुत छोटी बात कहते हो तस्मा यद प्रविष्टम सृष्टि ब्रह्म तद प्रतिबोधादपि वैशब्दोवधारणा चेदम् शरीरस्थ यदृहते अग्रेवाक्य प्रतिबोधापी च चेदम किंतव प्रतिबोधा अहब्रह्मस्म्यसात्मन्यध्या कर्ताह च भोक्ता सुखी दुखी संसारी इति परमार्ष तस्तु ब्रह्म तद विलक्षण तत्किदाचार्य दयालुना प्रतिबोधि नाशी संसारी इत्यात्न एव्वा स्वाभाविक अविद्याध्यात विशेषवर्जित शब्द अतः जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म प्रविष्ट हुआ था वही यह ब्रह्म है ब्रह्म वही इसमें वही शब्द निश्चार्थक है एकदम अर्थात यह जो शरीर में स्थित दिखाई देता है अग्रे बोध होने से पूर्व ब्रह्म ही था तथा उस सर्व भी था किंतु अज्ञानवश आत्मा में मैं अब्रह्म हूँ असर्व हूँ ऐसा आरोप कर लेने से मैं करता हूँ क्रियावान हूँ फलों का भोगता हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ और संसारी हूँ ऐसा अध्यारोप कर लेता है वस्तुतः तो वह उससे विलक्षण ब्रह्म और सर्वरूप ही है उसने दयालु आचार्य द्वारा किसी प्रकार तो संसारी नहीं है ऐसा बोध कराए जाने पर स्वाभाविक आत्मा को ही जाना आत्मान एव इसमें एव शब्द का यह अभिप्राय है कि उसने अविद्या द्वारा आरोपित विशेष से रहित निर्विशेष आत्मा को जाना ब्रूही कोशाभात्मा स्वाभाविक यमात्मानं विदित ब्रह्म पूर्वक अक्षा बताओ वह स्वाभाविक आत्मा कौन है जिसे ब्रह्म ने जाना नु न स्मस्यात्म दर्शित यशौ य प्राणित्य प्रवेश प्राणीत्यपाति यानित्युदानीति समानीति सिद्धान्ति क्या तुम्हें आत्मा का स्मरण नहीं रहा उसे जो शरीर में प्रवेश करके प्राण अपान ध्यान उदान और समान की क्रियाएँ करता है वह आत्मा है इस प्रकार प्रदर्शित किया था ननु असौ गौ है असावस्व इतवसौ व्यपदृश्य भवता नात्म प्रत्यक्ष दर्शय दर्शयसी पूर्व पक्ष किंतु वह गौ है वह घोड़ा है इत्यादि रूप से तुम उसका नाम निर्देश तो करते हो परंतु आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते एवं तर् दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता स आत्मेति सिद्धांते तो फिर ऐसा समझो कि जो दृष्टा श्रोता महता और विज्ञाता है वह आत्मा है दर्शनादि क्रिया स्वरूप न प्रत्यक्ष दर्शयति नी गवंतु स्वरूप छिंदीर्वा छेद पूर्वपक्ष किंतु यहाँ भी तुम दर्शनादि करने वाले का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाते जान ही जाना ही जाने वाले का और छेदन ही छेदन करने वाला का स्वरूप नहीं है एवं तरही दृष्टि दृष्टा श्रुते स्रोता मंतेमता विज्ञाता सह आत्मेति सिद्धांति तो फिर जो दृष्टि का दृष्टा श्रुति का श्रोता मति का मनता और विज्ञाति का विज्ञाता है वही आत्मा है ऐसा समझो नन्वत्र को विशेषो दृष्टरी यदि दृष्टे दृष्टा यदि वह घट से दृष्टि सर्वता दृष्टि दृष्ट्य तो भाव विशेषमा दृष्टे दृष्टेति दृष्टा तो यदि दृष्टे यदि वा घटस्य दृष्टा दृष्टि पूर्वपक्ष किंतु इससे दृष्टा में क्या विशेषता हुई चाहे दृष्टि का दृष्टा हो चाहे घट का दृष्टा वह तो सब तरह से दृष्टा ही रहा दृष्टि का दृष्टा कहकर तो आप केवल द्रष्टव्य में ही विशेषता बतलाते हैं दृष्टा तो चाहे दृष्टि का हो चाहे घट का, दृष्टा दृष्टा ही है, ना है।, है। सा भवती, ना न विशेषोपत्ते है दृष्टा विशेष दृष्टिदृष्टा सदृष्टिश्चे निमेव पश्य दृष्टि न कदाचिपी दृष्टि दृश्य से त्र द्रष्टूदृष्टयातया भवित अत्या चे द्रष्टुरदृषि त्र दृष्ट या दृष्टि सा कदाचिन्स्येता यहाटादी वस्तु न च चवत्द्रष्टा कदाचिदी न पश्य दृष्टिम् सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि घट दृष्टा और दृष्टा का भेद संभव है जहाँ एक भेद है जो दृष्टि का दृष्टा है वह यदि दृष्टि होती है तो उसे नित्य ही देखता है ऐसा नहीं होता कभी दृष्टा को दृष्टि न भी दिखाई पड़े उस अवस्था में दृष्टा की दृष्टि नित्य होनी चाहिए यदि दृष्टा की दृष्टि अनित्य होगी तो उसकी दृष्टभूता जो दृष्टि है वह कभी नहीं भी देखी जाएगी जैसे कि अनित्य दृष्टि से घटा दी वस्तु किंतु उसके समान दृष्टि का दृष्टा कभी दृष्टि को ना देखता हो ऐसी बात नहीं है किम दृष्टि दृष्टु नित्या अदृष्टया अन्य अन्य दृश्यति पुरपक्ष तो क्या दृष्टा की दो दृष्टियाँ हैं एक नित्य और अदृश्य तथा दूसरी अनित्य और दृश्य बाढ़ प्रसिद्धा तावद तबद निदृष्टि अंधानंधत्व दर्शनाव चेसो नंध एव स नहि नि दृष्टि न, न ही दुर्दृष्टे विपरीपो विदे अच्छा अंधस घटाद्या स्वप्ने स्वने दृष्टिपलभ्य सा तर्त तरह दृष्टिनाशे न नश्यति सा दृषुदृष्टि तया विपरी लुप्तया निया दृष्टिया स्वूपूतयाज्योति सामख्यए तरह दृष्टि स्वप्नबुद्धांतोवासना प्रत्ययूप निमें पश्य दृष्टि दृष्टि एवं चति दृष्टिव स्वत न काम दृष्टि व्यतिरिक्तो दृष्टा सिद्धांति हाँ लोक में अंधत्व और अनंधत्व दोनों देखे जाने से अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध ही है यदि यह दृष्टि नित्य ही होती तो सब अनंध नेत्रवान ही होते किंतु दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता इस श्रुति के अनुसार दृष्टा की दृष्टि तो नित्य है यह बात अनुमान से भी सिद्ध होती है अंधे पुरुष की भी स्वप्न में घटा भाषादि विषयिणी दृष्टि देखी जाती है वह दृष्टि अन्य नेत्र संबंधनी दृष्टि का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती वह दृष्टा की दृष्टि है उस कभी लुप्त न होने वाली स्वयं ज्योति संजिका स्वरूपभूता नित्य दृष्टि से स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में रहने वाली प्रत्यय रूपा दृष्टि को नित्य ही देखते रहने के कारण वह दृष्टि का दृष्टा होता है ऐसा होने के कारण अग्नि की उष्णता के समान दृष्टि ही आत्मा का स्वरूप है कणाद मवलम्बी कणाद मतावलंबियों की मान्यता के समान दृष्टि से भिन्न कोई अन्य चेतन दृष्टा नहीं है तद ब्रह्म आत्मान नित्य दिग्द्रूप नित्य आदि मध्यातावर्जित मेवा वे द्वितीयत उस ब्रह्मण जो अन्य आरोपित अनित्य दृष्टि आदि से रहित है उस नित्य नि्यधिग्रूप आत्मा को ही अवेत जाना ननु विप्रतिषिद्धम न विज्ञाते पूर्वपक्ष इति जानीयाुते विज्ञात विज्ञानम् पूर्वपक्ष किंतु विज्ञान शक्ति के विज्ञाता को तुम नहीं जान सकते ऐसी श्रुति होने से विज्ञाता आत्मा को जानना तो विरुद्ध कथन जान पड़ता है न एवं विज्ञानान न विप्रतिषेध एवं दृष्टि दृष्टेति विज्ञात एवं अन्ज्ञापेक्ष न दृष्टु द्रष्टुन दृष्टि विजाते दृष्टिषया दृष्टिमिया आकांक्षते निवर्तते न यविद्यमाने निवर्त दृष्टिदृष्टकांक्षा तदसंभवाद न्यम विषयाकांक्षा कैसेचिपजाते नृषा दृष्टिद्रष्टारं व्यसिकर् उत्साहते यमकाेत न च स्वरूप विषयाकांक्षा स्वयं तस्मा अज्ञान अध्यापण वृत्तिरव आत्मन मेवावेत नात्मनो नात्मनोवशीकरण सिद्धांती ऐसी बात नहीं है इस प्रकार के विज्ञान से स्तुति का विरोध नहीं होता वह दृष्टि का दृष्टा है इस प्रकार तो वह जाना ही जाता है इसके सिवा अन्य ज्ञान की अपेक्षा न होने के कारण भी इस कथन में विरोध नहीं है दृष्टा की दृष्टि नित्य ही है ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस दृष्टि को विषय करने वाली किसी अन्य दृष्टि की अपेक्षा नहीं होती बल्कि इससे तो दृष्टा को विषय करने वाली दृष्टि की आकांक्षा निवृत्त हो जाती है क्योंकि उसका होना असंभव ही है जो वस्तु विद्यमान नहीं होती उसके लिए किसी की आकांक्षा नहीं हुआ करती कोई भी दृश्यभूता दृष्टि, दृष्टा को विषय करने में समर्थ नहीं है जिससे कि उसकी आकांक्षा की जाए और अपने स्वरूप के विषय में अपने ही आकांक्षा हुआ नहीं करती अतः तो आत्मा को जाना इस वाक्य से अज्ञान के आरोप की निवृत्ति का ही निरूपण किया गया है आत्मा को विषय करना नहीं बताया गया तत्कथ में इत्या अहम दृष्टे दृष्टा आत्मा ब्रह्मास्मी भवामी तथेति यदक्षा सर्वांतर आत्मा तो नेति वत्तेव माधी अशनायाद नेलक्षण तदैवाहमस््य संसारी यहाँति तस्द विज्ञात ब्रह्म सर्व अभवत अब्रह्माद्यापणप तत्स तस्तः निवृत्त अभवत तस्माुक्त मनुष्य मनते यम विद्या इति उस ब्रह्मने किस प्रकार जाना सुश्रुति बतलाती है मैं दृष्टि का दृष्टा आत्मा ब्रह्म हूँ ऐसा जाना ब्रह्म अर्थात जो साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर आत्मा क्षुधाधि विकारों से रहित नेति नेति वाक्य प्रतिपादित अस्थूल असूक्ष्म इत्यादि विकार के लक्षणों वाला है वही मैं हूँ जैसा कि आप कहते हैं मैं अन्य यानी संसारी नहीं हूँ अतः इस प्रकार के विज्ञान से वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया अर्थात अब्रह्मरूप अध्यारोप के बाद उसके कार्यभूत असर्वत्व की निवृत्ति हो जाने से वह सर्वरूप हो गया अतः मनुष्य जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्व रूप हो जाएंगे वह उचित ही है यमु तद्रह वेद यस्मा तत्सव अभवत ब्रह्म वाइदमग्र आसीत तदात्मा एवा वेद ब्रह्मास्मिति ब्रह्मा तत्सर्व अभय इति इस प्रकार यह जो पूछा गया था कि उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया उसका पहले यह ब्रह्म ही था उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ अतः वह सर्व हो गया उस वाक्य से निर्णय कर दिया गया त्र जो जो देवा मध्ये प्रत्यबुत प्रतिबुद्वानात्म यथोक्ते नधिना स य प्रतिबुद्ध आत्मा तब्रह्मा अभवत तदर्शीण तथा मनुष्याण च मध्ये इत्यादि दावादी लोकदृष्ट्यपेक्षया न ब्रह्म बुद्ध्योच्युष आवेशत ब्रह्म प्रवेश अतः शरीराद्युपाधिजनित लोकदृष्ट्यपेक्षया दवा इत्याद्य तत्र तत्र परमतस्तु त्रह्म आसी प्रतिबोधा देवादी शरीर स्व्यथ विभा तदात्मन एवावेद तथा चर्व अभवत अतः देवताओं से जिस जिसने आत्मा को कोुक्त प्रकार से जाना वही बोधवान् आत्मा वह अर्थात ब्रह्म हो गया इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी हुआ यह देवानाम इत्यादि जो कथन है इस लोक दृष्टि को लेकर है ब्रह्मत्व बुद्धि से ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि पुरुष ने शरीर रूप पूर्व में प्रवेश किया इस वाक्य से हम बता चुके हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही अनुप्रविष्ट हुआ अतः शरीरादि उपाधिजनित लोकदृष्टि की अपेक्षा से देवानाम इत्यादि कहा गया है परमार्थतः तो पहले उन उन देवादि शरीरों में बोध होने से पूर्व अन्य रूप से भावना किया जाता हुआ ब्रह्म ही था उसने आत्मा को जाना और उसी प्रकार रूप हो गया अशा ब्रह्म सर्व विद्यावापत्ति फलमितेत तस्थ से ब्रह्म मंत्रादार श्रुति कथम तद्रह्मत्मा अहमस्मी पश्य ब्रह्मणो दर्शनावामदेवाख्य प्रतिपेदेह प्रतिपन्नवान् किल स एतस्मिन् एक ब्रह्मात्मदर्शन स्थित एता मंत्रदर्श अहम् अणुरभव सूर्यस्य इत्यादीन इस ब्रह्म विद्या का फल सर्वभाव की प्राप्ति है इसी बात को दृढ़ करने के लिए श्रुति मंत्र उद्धृत करती है किस प्रकार उद्धृत करती है उस ब्रह्म को इस प्रकार देखने वाले अर्थात अपने को ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा समझने वाले वामदेव नामक ऋषि को इस ब्रह्म के दर्शन से ही यह प्रतिपत्ति हुई यह ज्ञान हुआ इस ब्रह्मात्म दर्शन में स्थित होकर अपने इन अहम अनुर सूर्यस्या इत्यादि मंत्रों का साक्षात्कार किया तदेतद् ब्रह्म पश्यन् पश्य ब्रह्म विद्या परामृश्य अहम मनुरभव सूर्यस्वभापत्ति ब्रह्म विद्याल परमृशती पश्य सर्वात्म भाव फलम् प्रतिपेद प्रयोगात् ब्रह्मविद्या सहाय साधन साध्यम मोक्ष दर्शयती भुंजान तृप्यती यदत तदैतद ब्रह्मण पश्य इस वाक्य से श्रुति ब्रह्मविद्या का परामर्श करती है तथा अहम मनुरभव सूर्यस् इत्यादि वाक्य से ब्रह्मविद्या के फल फलसर्वभाव की प्राप्ति का परामर्श करती है ब्रह्म को देखने वाले वामदेवऋषि सर्वात्म भावरूप फल को प्राप्त हुए इस प्रयोग से वह मोक्ष को ब्रह्म विद्या के सहायभूत साधनों से साध्य दिखलाती है जैसे कि भोजन करने वाला तृप्त होता है सेम ब्रह्म विद्या या सर्वभावपत्ति राशीन महता सयात नेदा नेदानिमय युगीननाम विशेष तो मनुष्याण अल्प थी सत् कस्य च बुद्धि ही तदुत्थापनाया ब्रह्म विद्या के द्वारा वह यह सर्वभाव की प्राप्ति देवादि महापुरुषों को उनमें विशेष सामर्थ्य होने के कारण हो गई थी अब वर्तमान युग के प्राणियों को और उनमें भी अल्प अल्पवीरय होने के कारण मनुष्यों को उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसा यदि किसी का विचार हो तो उसे निवृत्त करने के लिए श्रुति कहती है प्रकृतम तदिद प्रकृत ब्रह्म यूतानुपिष्ट दृष्टि क्रियादीलिंगम एक तर् तस् वर्तमान काले यह बाह्यौसुक्य आत्मा वेद अहम इति पाधी जनित भ्रांति संसार आपोह्योपाधिजनित्रांति विज्ञाध्याताशेषा संसारधर्मा आगतर ब्र बाह्य ब्रह्मस्मी कवलमीति सौ विद्या कृता सर्वनिवृत्तेर्ब्रह्मादीदि महावीरसुवादीसुनवीज वर्तमानकु मनुष्यु ब्रह्मणों विशेष तद विज्ञान उस इस प्रकृति ब्रह्म को जो समस्त भूतों में अनुप्रविष्ट है तथा दृष्टि क्रियादि जिसके लिंग हैं इस समय अर्थात इस वर्तमान काल में भी जो कोई बाह्य विषयों की अभिलाषा से युक्त होकर आत्मा को ही मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार जानता है अर्थात उपाधिजनित मिथ्या ज्ञान से आरोपित विशेषों का बाध कर जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं जिसमें संसार धर्मों की गंध भी नहीं है ऐसा अंतर बाह्य शून्य शुद्ध ब्रह्म ही हूँ व अविद्यात असर्वत्व की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यह सर्व हो जाता है महान प्रभावशाली वाम देवादि अथवा मंद विर्य, साध आधुनिक पुरुषों में ब्रह्म अथवा उनके विज्ञान का कोई अंतर नहीं है वर्तमानी वर्तमानसु पुरुषु तु ब्रह्म विद्या फल अनेक्यत आह तस् ब्रह्म विज्ञा यथोक्न विध्ना देवा महा नापि महावीरिया अभूत ब्रह्म ब्रह्मसभा से न पर्याप्ता आधुनिकपुरों में ब्रह्म विद्या के फल के अनिश्चितता की शंका की जाती है अतः श्रुति कहती है महाप्रभावशाली देवगण भी उपर्युक्त विधि से उस ब्रह्म को जानने वाले की अभूति का अर्थात ब्रह्मरूप सर्वभाव को न होने देने का सामर्थ्य नहीं रखते फिर औरों की तो बात ही क्या है